भारतीय व्याख्यान मैंने क्या सीखा ढाका में मार्च 1901 में दिया गया व्याख्यान ढाका में स्वामी जी ने दो भाषण अंग्रेजी में दिए प्रथम भाषण का विषय था मैंने क्या सीखा और द्वितीय का विषय था वह धर्म जिसमें हम पैदा हुए बंगला भाषा में एक शिष्य ने प्रथम भाषण की जो रिपोर्ट ली उसमें व्याख्यान का सारांश आ गया है और उसका हिंदी रूपांतरण निम्नलिखित है स्वामी जी का भाषण सर्वप्रथम मैं इस बात पर हर्ष प्रकट करता हूँ कि मुझे पूर्वी बंगाल में आने और देश के लिए देश के इस भाग की सविशेष जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला यद्यपि मैं पश्चिम के बहुत से सभ्य देशों में घूम चुका हूँ पर अपने देश के इस भाग के दर्शन का सौभाग्य मुझे नहीं मिला था अपनी ही जन्मभूमि बंगाल के इस अंचल की विशाल नदियों विस्तृत उपजाऊ मैदानों और रमणी ग्रामों का दर्शन पाने पर मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ मैं नहीं जानता था कि इस देश के जल और स्थल सभी में इतना सौंदर्य तथा आकर्षण भरा भरा पड़ा है किंतु नाना देशों के भ्रमण से मुझे यह लाभ हुआ है कि मैं विशेष रूप से अपने देश के सौंदर्य का मूल्यांकन कर सकता हूँ इसी भांति मैं पहले धर्म जिज्ञासा से नाना संप्रदायों में अनेक ऐसे संप्रदायों में जिन्होंने दूसरे राष्ट्रों के भावों को अपना लिया है भ्रमण करता था दूसरों के द्वार पर भिक्षा मांगता था तब मैं नहीं जानता था कि मेरे देश का धर्म मेरे राष्ट्र का धर्म इतना सुंदर और महान है कुछ वर्ष हुए मुझे पता लगा कि हिंदू धर्म संसार का सर्वाधिक पूर्ण संतोषजनक धर्म है अतः मुझे यह देख हार्दिक क्लेश होता है कि यद्यपि हमारे देशवासी प्रतिम धर्मनिष्ठ होने का दावा करते हैं पर हमारे इस महान देश में यूरोपीय ढंग के विचार फैलने के कारण उनमें धर्म के प्रति व्यापक उदासीनता आ गई है हाँ यह बात जरूर है और उससे मैं भली भांति अवगत हूँ कि उन्हें जिन भौतिक परिस्थितियों में जीवन यापन करना पड़ता है वे प्रतिकूल है वर्तमान काल में हम लोगों के बीच ऐसे कुछ सुधारक हैं जो हिंदू जाति के पुनरुत्थान के लिए हमारे धर्म में सुधार या जो कहिए कि उलट पलट करना चाहते हैं निस्संदेह उन लोगों में कुछ विचारशील व्यक्ति हैं लेकिन साथ ही ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो अपने उद्देश्य को बिना जाने दूसरों का अंधानुकरण करते हैं और अत्यंत मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं इस वर्ग के सुधारक हमारे धर्म में विजाती विचारों का प्रवेश करने में बड़ा उत्साह दिखाते हैं यह सुधारक वर्ग मूर्ति पूजा का विरोधी है इस दल के सुधारक कहते हैं कि हिंदू धर्म सच्चा धर्म नहीं है क्योंकि इसमें मूर्ति पूजा का विधान है मूर्ति पूजा क्या है यह अच्छी है या बुरी इसका अनुसंधान कोई नहीं करता केवल दूसरों के इशारे पर वे हिंदू धर्म को बदनाम करने का साहस करते हैं एक दूसरा वर्ग और भी है जो हिंदुओं के प्रत्येक रीति रिवाजों में वैज्ञानिकता ढूंढ निकालने का प्रयत्न कर रहा है वे सदा विद्युत शक्ति चुंबकीय शक्ति वायु कंपन तथा उसी तरह की अन्य बातें किया करते हैं कौन कह सकता है कि वे लोग एक दिन ईश्वर की परिभाषा करने में उसे विद्युत कंपन का समूह न कह डाले जो कुछ भी हो मां इनका भी भला करे। जगदम्बा ही भिन्न भिन्न प्रकृतियों और प्रवृत्तियों के द्वारा अपना कार्य साधित करती है उक्त विचार वालों के विपरीत एक और वर्ग है यह प्राचीन वर्ग कहता है कि हम लोग तुम्हारी बाल की खाल निकालने वाला तर्कवाद नहीं जानते और न हमें जानने की इच्छा ही है हम लोग तो ईश्वर और आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं हम सुख दुख में इस संसार को छोड़कर इसके अतीत प्रदेश में जहां परम आनंद है जाना चाहते हैं यह वर्ग कहता है कि विश्वासपूर्वक गंगा स्नान करने से मुक्ति होती है शिव राम विष्णु आदि किसी एक में ईश्वर बुद्धि रखकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक उपासना करने से मुक्ति होती है मुझे गर्व है कि मैं इन दृढ़ आस्था वालों के प्राचीन वर्ग का हूँ इसके अतिरिक्त एक और वर्ग है जो ईश्वर और संसार दोनों की एक साथ ही उपासना करने के लिए कहता है बस अच्छा नहीं है वे जो कहते हैं वह उनके हृदय का भाव नहीं रहता यथार्थ महात्माओं का उपदेश है जहां राम तह काम नहीं जहां काम नहीं राम तुलसी कबहू होत नहीं रवि रजनी एकठाम महापुरुषों की वाणी हमसे इस बात की घोषणा करती है कि यदि ईश्वर को पाना चाहते हो तो काम कांचन का त्याग करना होगा यह संसार असार मायामय और मिथ्या है लाख यत्न करो पर इसे बिना छोड़े कदापि ईश्वर को नहीं पा सकते यदि यह न कर सको तो मान लो कि तुम दुर्बल हो किंतु स्मरण रहे कि अपने आदर्श को कदापि नीचा न करो सड़ते हुए मुर्दे को सोने के पत्ते से ढकने का यत्न न करो अस्तु तो उनके मतानुसार यदि धर्म की उपलब्धि करनी है यदि ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है कि तुम लूका का खेल खेलना छोड़ दो मैंने क्या सीखा मैंने इस प्राचीन संप्रदाय से क्या सीखा यही सीखा दुर्लभम त्रय में वे तत्त देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षव महापुरुष संशय विवेक चुनावी मनुष्यत्व और महापुरुष का संसर्ग इन तीनों का मिलना बहुत दुर्लभ है ये तीनों बिना ईश्वर की कृपा के नहीं मिल सकते मुक्ति के लिए सबसे आवश्यक वस्तु है मनुष्यत्व या मनुष्य के रूप में जन्म क्योंकि मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य शरीर ही उपयुक्त है इसके बाद चाहिए मुमुक्षुत्व संप्रदाय और व्यक्ति भेद से हमारी साधन प्रणालियां भिन्न भिन्न हैं। विभिन्न व्यक्ति यह भी दावा कर सकते हैं कि ज्ञानोपार्जन के उनके विशेष अधिकार एवं साधन हैं और जीवन में श्रेणी भेद के कारण उनमें भी भेद है किंतु यह निसंकोच कहा जा सकता है कि मुमुक्षुत्व के बिना ईश्वर उपलब्धि असंभव है मुख्यत्व क्या है इस संसार के सुख दुख से छुटकारा पाने की तीव्र इच्छा इस संसार से प्रबल निर्वेद जिस समय भगवान के दर्शन के लिए यह तीव्र व्याकुलता होगी उसी समय समझना कि तुम ईश्वर प्राप्ति के अधिकारी हुए हो इसके बाद चाहिए ब्रह्मदर्शी महापुरुष का संग अर्थात गुरुलाभ गुरु परंपरा से निरंतर जो शक्ति प्राप्त होती आई है उसी के साथ अपना सहयोग स्थापित करना होगा क्योंकि वैराग्य और तीब्र मुमुक्ष रहने पर भी गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकेगा शिष्य को चाहिए कि वह अपने गुरु का परमा परामर्शदाता दार्शनिक श्रोहित और पथ प्रदर्शक के रूप में अंगीकार करे गुरु करना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है श्रोत्रो अवृजनो अकामहतो यो ब्रह्मवितम विवेक चूडामी जिसे वेदों का रहस्य ज्ञान है जो निष्पाप है जिसे कोई इच्छा न हो जो ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो अर्थात श्रोत्री हो जो केवल शास्त्रों का पंडित ही न हो वरण उनके सूक्ष्म रहस्यों का भी ज्ञाता हो और जिसे शास्त्रों के वास्तविक तात्पर्य का बोध हो वही गुरु होने योग्य है विविध शास्त्रों को पढ़ने मात्र से तो वे बस तोते बन गए हैं उस व्यक्ति को वास्तविक पंडित समझना चाहिए जिसने शास्त्रों का केवल एक अक्षर पढ़कर दिव्य प्रेम का लाभ कर लिया पोथी पढ़ तू तूती भयो पंडित भया न कोय अक्षर एक जो प्रेम से पढ़े तो पंडित होए। केवल पोथी ज्ञान से पंडित हुए लोगों से काम नहीं चलेगा आजकल प्रत्येक व्यक्ति गुरु बनना चाहता है कंगाल भिक्षुक लाख रुपए का दान करना चाहता है तो गुरु अवश्य ही ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे पाप छू तक न गया हो जो अकामहत हो अर्थात जो कामनाओं से संतप्त न हो विशुद्ध परोपकार के सिवा जिसका दूसरा कोई इरादा न हो जो अहेतुक दया सिंधु हो और जो नाम यश के लिए अथवा किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्मोपदेश न करता हो जो ब्रह्म को भली भांति जान चुका है अर्थात जिसने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया है जिसके लिए ईश्वर करतलामलकवत है श्रुति कह, कहना है कि वही गुरु होने योग्य है जब यह आध्यात्मिक संयोग स्थापित हो जाता है तब ईश्वर का साक्षात्कार होता है तब ईश्वर दर्शन सुलभ होता है गुरु से दीक्षा लेने के पश्चात सत्यानवी सा सत्यानवे साधक के लिए आवश्यकता पड़ती है अभ्यास की गुरुपदेश साधनों के सहारे इष्ट के निरंतर ध्यान द्वारा सत्य को कार्य रूप में परिणित करने के सच्चे और बारंबार प्रयास को अभ्यास कहते हैं मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए चाहे कितना ही व्याकुल क्यों न हो चाहे कितना ही अच्छा गुरु क्यों न मिले साधना अभ्यास बिना किसी किए उसे कभी ईश्वर उपलब्धि न होगी जिस समय अभ्यास दृढ़ हो जाएगा उसी समय ईश्वर प्रत्यक्ष होगा इसीलिए कहता हूँ कि हे हिंदुओं हे आर्य संतानों तुम लोग हमारे धर्म के हिंदुओं के इस महान आदर्श को कभी ना भूलो हिंदुओं का प्रधान लक्ष्य इस भवसागर के पार जाना है केवल इसी संसार को छोड़ना होगा ऐसा नहीं अभी तो स्वर्ग को भी छोड़ना पड़ेगा अशुभ के भी अशुभ के ही छोड़ने से काम नहीं चलेगा शुभ का भी त्याग आवश्यक है और इसी प्रकार इन सबके अतीत संपूर्ण सापेक्ष सृष्टि के अतीत होना होगा और अंतो ग सच्चिदानंद ब्रह्म का साक्षात्कार करना होगा